बस आजीज में हमारे वत नजीर हिंदुस्तान में कुछ लोग खिलाफ आवाज़ उड़ाते हैं नागवार बाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उन्हीं को इसका निशाना बनाया जाता तो क्या दिलाती है क्या दिल पर गुजारती है तो ऐसे महोद ऐसे हालात को मद्देनज़र रखते हैं एक, नज्म एक नज्म का आपके थे थे। जिसका, उन्वान जिसका उन्वान है, है, हमें, हमें डर लगता तेरे शहर की गली से से हमें डर लगता है, तेरे शहर की गली-गुच्छों हमें डर लगता है तो उन्वान तो उन्वान पेज़े पेज़े अब से नहीं, नहीं अपनों से हमें डर लगता है अब से से से से से नहीं नहीं अपनों अपनों हमें हमें हमें डर डर डर लगता लगता लगता है है है तेरे शहर गली अब कई तूफा मेरी जिंदगी में आकर चले गए कई तूफान थुष्ट, मेरी जिंदगी में मेरी मेरी मेरी आकर, आकर चले गए अब हवा के झुंझो से हमें हमें डर डर लगता लगता है अब हवा के से है उफ़ सियासत की आड़ में ये उफ़ की आड़ में ये खोरे अब मौत के तमाशों से हमें डर लगता है अब मौत के तमाशों के से तमाशों हमें डर लगता है तेरे शहर की गली कोचों से दर्णा दर्णा हमें डर लगता दर्णा है। ये आह नहीं होंगी अब मजलूम की खामोशियों से हमें डर लगता है अब मजलूम की खामोशियों से हमें डर लगता है तेरे शहर की की की गली, गली, गली से लगता से हमें डर लगता है। है है एक बर्फ की मानिन मानिन है लेगल लेगल एक बर्फ बर्फ पिघल पिघल रही रही जिंदगी जिंदगी हमारी। हमारी। अब साहिल टकराती लहरों से हमें डर लगता है अब साहिल से टकराती लहरों से हमें डर लगता है तेरे शहर की गली कोचो से हमें डर लगता है फकत एक बार एक जिसम से रूह रू जुदा, जुदा होती है मगर मगर एक बार जिसम से रूह रूह जुदा होती, होती है मगर अब मुर्दों से नहीं जिंदों से हमें डर लगता है अब मुर्दों से नहीं जिंदों से हमें डर लगता है तेरे शहर की गली से हमें डर लगता है इस गंगे शहर दिनी में किससे किस क्या पूछें शाकिर? इस गे शहर में किससे किस किस किस क्या पूछें शाकिर? तो दिन। दिन। अब बातों से नहीं सवालों से हमें डर लगता है अब बातों से नहीं सवालों से हमें डर लगता है तेरे शहर की गली गलीचों से हमें डर लगता है अब गैरों से नहीं अपनों से हमें डर लगता है तेरे शहर की गली कंछों से हमें डर लगता है तेरे शहर की गली गंछों से हमें डर लगता है तेरे शहर की गली कंछों से हमें डर लगता है